की बात बीबीसी के साथ के सभी श्रोताओं को नगेंद्र का नमस्कार राष्ट्रीय जनता दल की नीतियां क्या वाकई दबे कुचलों का भला कर रही हैं या फिर उनका मकसद केवल लालू जी की सत्ता बनाए रखना है आज यही है चर्चा का विषय और इस चर्चा के लिए चलते हैं बिहार जहां आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है खुद लालू प्रसाद तो यादव लालू जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है नमस्कार जी लालू जी आपके, आपके साथ ही मौजूद हैं बीबीसी के पटना संवाददाता मणिकांत ठाकुर मणिकांत जी कार्यक्रम की शुरुआत आप करें सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार आज पटना में मेरे सामने लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं तो इनसे पहला सवाल मेरा यही है कि सांप्रदायिकता के सवाल पर आप जितनी मजबूती से बोलते हैं उतनी ही मजबूती के साथ राज्य में रोड बिजली और अस्पताल की दशा सुधारने के लिए कोई विशेष पहल क्यों नहीं करते बात ऐसी है की दुनिया को मालूम होना चाहिए श्रोता लोगों को कि बिहार और सेवन सिस्टर स्टेट पूरा जो पूर्वांचल है शुरू से ही आजादी मिलने के बाद जो भी दिल्ली में सरकार बनी ये नेग्लेक्टेड जोन रहा है उपेक्षा का शिकार रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में भेदभाव हुआ और सौतेला बेटा की तरफ व्यवहार हुआ है विद द ऑफ दी अदर स्टेट और गार्गिल फार्मूला जिस फार्मूला पर राज्यों को मदद करने की बात आती है उसमें बिहार का पर कैपिटा इनकम और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ विद दी कंपेरिजन ऑफ दी अदर स्टेट हम लगातार साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए एनडीसी की मीटिंग में और राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल को उठाते रहे हैं कि जो राज पीछे छूट गया दिल्ली के नीतियों की वजह से जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बिहार हर साल अंतर्राष्ट्रीय नदियां आती है हमारा नॉर्थ बिहार बेस्ट है आइलैंड है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ठीक है अंतरराष्ट्रीय नदियां आकर के हमारे पूरा जो हमारी कुवत और जो संसाधन है रोड है पुल है पुलिया है रेलवे लाइन को उखाड़ सकता नेपाल से आने वाला बाढ़ लगातार हम ही नहीं हमारे बहुत सारे मरहूम नेता हमारे पूर्व नेता जो आज हमारे बीच में नहीं है दिल्ली के सामने हम लोगों ने दबाव डालने का काम किया कि नेपाल से बात करके हाई हाईडम्पना जी यही लालू जी आप ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो आपको पर्याप्त सहायता नहीं दे रहा और प्राकृतिक आपदा की मार पड़ रही है बीबीसी के काफी श्रोता आज आपसे सवाल पूछने के लिए उत्सुक हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं दुनिया के विभिन्न शहरों के लोग आपसे बात करना चाहते हैं जी सबसे पहले चलते हैं गुजरात में सूरत जहाँ से प्रमोद कुमार सिंह अब टेलीफोन लाइन पर जी प्रमोद जी अपना सवाल पूछिए बिहार के लोगों ने अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर पूरे हिंदुस्तान में जगह बना लेते हैं। लेकिन आखिर बिहार में रहने क्यों नहीं चाहते उनको पेट भरने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती उनको सम्मान क्यों नहीं दे सकता उनके ज्ञान मल की सुरक्षा क्यों नहीं की जाती है सिवानी के साधारण सुर सहबुआ के पास कौन ऐसा ताकत हो गया की लालू भैया सियार बन जाता नीबी ओझा का तिशेर बन जाता नहीं, ललन सिंह उकार जी चंद्रशेखर की हत्या के निर्दोष की हत्या कर दिल गयी तो आखिर मुख्यमंत्री के पास कौन ऐसा कमजोरी कौन ऐसी सवाल हो गया लाल क्या कहेंगे आपका प्रमोद जी सवाल हो गया बिहार इस देश में ही नहीं दुनिया में आज से नहीं लगभग तीन सौ पुराने समय से जब ब्रितानी सरकार थी आपको याद होगा हमारे बाप दादों को ब्रिटिश सरकार ने मॉरिशस ले जाने का काम किया था और हम देश और दुनिया में अपने को परिश्रम को और परिश्रम के बल पर हम लोगों ने अपना स्थान स्थापित किया है जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सहबुआ ही इज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और कानून का पालन कानून के सामने चाहे एमपी हो या एमएलए हो सभी बराबर हैं जी लेकिन इनका सवाल ये था कि बिहार के लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर न मैं बता रहा हूं कि मैं बिहार के लोगों को ही नहीं फिर गुजरात के लोगों को अमेरिका क्यों जाना पड़ रहा है लंदन क्यों जाना पड़ रहा है और अगर बिहार सिख बिरादरी के लोगों को दुनिया में क्यों जाना पड़ रहा है पूरे देश में क्यों जाना पड़ रहा है मरवाड़ी लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है क्यों राजस्थान छोड़कर निकल गये हैं तो ये बिहार का ये देश सबों का है इस देश के लोगों का और जो रोजी और रोजगार ही नहीं हमने दूसरे राज्यों की इकोनॉमी को सुधारने का काम का किया जैसे अभी आसाम में तीन सौ वर्ष पहले हमारे लोग गए हैं बिहार के लोग मिट्टी काटने गिट्टी काटने लालू जी वही तो सवाल है जो जिन राज्यों का आपने जिक्र किया उनके लोग बाहर जाकर कोई शिकायत नहीं कर रहे लेकिन बिहार के लोग बाहर जाकर शिकायत कर रहे हैं खुद असम जाकर देखकर आए हैं क्या हुआ है नहीं असम देखकर हम आए हैं असम में हमारे लोगों के साथ पिटाई हुई है हम, हमारे लोग मारे गए हैं और रेलवे के नौकरियों के वजह से भारत सरकार की नीति के, के वजह से फोर्थ ग्रेड के पद के लिए इंजीनियर लड़के भी अप्लाई करने गए और वहां पर ही नहीं बंबई में भी सिर्फ बिहार का ही नहीं बाल ठाकरे वाजपेयी सरकार में जो शिवसेना है उसने पूरी पिटाई गैर महाराष्ट्र बाहर जाओ तो ये सवाल है बिहार या कोई भी राज्य किसी भी देश के अंदर कहीं भी हर आदमी को जाने का अधिकार है रोजी रोजगार पाने का अधिकार है बिजनेस करने का अधिकार है तब तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि हर राज्य में अलग आदमी रहे बिहार में लेकिन लालू अगर, अगर बिहार पिछड़ा रहेगा प्राकृतिक आपदाओं की मार पड़ती रहेगी तो लोगों को बाहर जाना पड़ेगा राज्य में रोजगार हमारे राज्य में बिहार के लोग हैं नहीं क्या ये हमारी जो आबादी है जो सात करोड़ की आबादी है ये सातों करोड़ आबादी बाहर गई या क्या हम सूरीनाम में है हम ओरिस में है हम गल्फ कंट्री में है हम अरब कंट्री में हैं हम दिल्ली में हैं हम पंजाब में जाके पंजाब के इकोनॉमी को हम सुधारा हम अपना मेहनत के बल पर हम काम करके कहीं भी किसी को जाने आने का जी लालू जी आपका जवाब हो गया तो आइए बिहारी चलते हैं बिहार में वैशाली में कंपटीशन की तैयारी में लगे सुनील भारतीय लाइन पर हैं जी सुनील जी अपना सवाल पूछिए हेलो जी क्या आप जात पात के बल पर सत्ता में रहना चाहते है और विकास से भी कोई लेना देना है चौदह वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी रीढ़ विकास की रीड माने जाने वाली बिजली सड़क शिक्षा की स्थिति जर्जर है तो विकास कैसे संभव होगा ठीक है आपका कहना ठीक है कोई जोर जबरदस्ती तेरह साल से नहीं है हमको मैंडेट है अगर कोई सरकार काम नहीं करेगी तो सरकार को ये बिहार राज्य है बिहार बिन्नी का खोता है यहाँ एक दिन भी किसी को बैठने नहीं देता है और बिहार में विकास की जो किरणा है लालू यादव के राज्य में चाहे पुल हो पुलिया हो स्कूल हो और अभी आपको जानकारी हो सकता है बाहर में हो या वैशाली में बैठे हों साढ़े तीन करोड़ रुपया हम खर्चा करने जा रहे हैं बिजली के ऊपर बहुत जल्दी ही हम महात्मा सेतु से हम 29 करोड़ के लागत से केबल नॉर्थ बिहार में पहुंचाने जा रहे हैं और ट्रांसमिशन लाइन पावर ग्रिड स्टेशन पा, कॉर्पोरेशन को भारत सरकार के संस्था को हमने दिया है तो बिजली और पानी और सिंचाई यह हमारी प्राथमिकता है सब विकास योजना में हमें प्लानिंग कमीशन से पैसा मिला है और रोड और बिजली और पानी 2007 तक बिहार के एक एक गांव में बिजली को हम पहुंचाएंगे बिजली को हर गांव में हम, हम पहुंचाने का तो हमारे तो पास पर्याप्त पैसा है और इस काम को हम शुरू करने जा रहे हैं जी लालू जी इस पर इस पर उठा सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि बिहार के लोग हर कहीं है तो आइये चलते हैं जापान जहाँ सूचना प्रौद्योगी में आईटी में पीएचडी कर रहे हैं राज प्रसाद और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी राज जी जापान से पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं हेलो तो प्रणाम प्रणाम जी को मेरा सौप्रथम हेलो सर मैं अपने बारे में विशेष बातें बता दूँ कि छात्र जीवन में मैं आप आरोप बिहार की पुकार लाल लालू फिर पुस्तक भी लिख चुका हूँ और बिहार विश्वविद्यालय जैसे जगह पर छात्र राजद भी स्थापित किया था तो मेरा दो सवाल आपसे हैं पहला सवाल है मंडल की आँधी ने आपको बिहार का गांधी बना दिया खास दलितों और पिछड़ों का लेकिन अब वही बिहार वासियों में इस बात की चर्चा है कि आपने तेरह चौदह साल की सियासी पारी में दलितों और पिछड़ो को पांच दिया मगर उड़ान के लिए मुक्त आकाश नहीं दे पाए हैं इस स्थिति स्पष्ट करेंगे ठीक है आप और दूसरा सवाल दूसरा सवाल ये है कि मैं यहाँ स्पीच साइंस में रिसर्च करता हूँ आज ऐसी छह महीना पहले आठ अप्रैल 2003 को मैंने सीएम हाउस में फैक्स किया था चूँकि मैं मैं समझता हूं आप जहां कहीं भी जाते हैं आपको सुनने के लिए भीड़ उम्र पड़ती है इसका एक कारण ये भी है कि आपकी आवाज़ में कुछ कुदरती गुण है मैं इस संदर्भ में आपकी आवाज़ पर रिसर्च करना चाहता हूं इसके लिए मैंने आपसे इजाजत मांगा था और आपका रिकॉर्डेड स्पीच का कुछ टेम्पुल्स भी मांगा था। जी लालू जी आप आपको धन्यवाद देते हैं की आपने मेरे ऊपर रिसर्च करने का सोचा है और आपने पुकार भी लिखा और सामाजिक न्याय के पाया को मजबूत करने के लिए आपने हमको याद किया है और धन्यवाद इसमें कंट्रीब्यूशन आपका है बिहार की गरीबी और गुरवत जो लाइवलिटी हमको मिला खाली खजाना पूरा खाली ही नहीं पूरा घिसा पीटा बिहार हमारे हाथों में मिला लेकिन लालू जी आज को तो 14 साल हो गए अरे 14 साल राज्यों के जो अपने संसाधन है राज्यों की जो अपनी सीमाएं हैं सिर्फ आप आप आपको मैं बताना चाहता हूं कि गोवा को छोड़कर के जो इंडिया टुडे ने एक कन्क्लेव किया था और उसमें भी कहा था कि बिहार फिसंडी राज है बिहार के इमेज को टार्निश किया जा रहा है बिहार को साजिश के तहत लोग अपमानित करने के साथ ही साथ इसलिए कि लालू यादव राबड़ी देवी का यहाँ शासन है गरीबों का है तो बिहार का जो अपना सीमित साधन है हमारा तो एस्टेब्लिशमेंट पर ही खर्चा हो रहा है हमारा तो सारा हमारा तलब और तनख्वाह पर खर्चा होता हमने कहा गार्डियन फार्मूला को समाप्त करिए और विशेष केयर करिए उन राज्यों को उन भाइयों को लालू जी को। आप कह रहे तो, हैं कि षडयंत्र के तहत बिहार को पैसा नहीं दिया जाता बिहार का विकास नहीं हो रहा लेकिन ये बताइए कि 14 साल पहले बिहार कहा था और 14 साल में आपके राज्य में बिहार कितने सीढ़ी ऊपर चला है हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है बीस लाख परिवार को पक्का घर में हमने पहुंचाने का काम किया है मेडिकल में इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक में और लेक्चरर और दरोगा और शिक्षक की बहाली के साथ साथ नदियों पर हमने भागलपुर में आपको मालूम होगा हम अपने अपनी कुबत से भागलपुर में तकशिला सेतु बनाने का अच्छा काम किया रेवा घाट में पुल बनाने का काम किया नॉर्थ बिहार में सैकड़ो पुल साउथ बिहार में पुल और मध्य बिहार में पुल पुलिया बनाने का काम और जो गरीब आदमी गांव में ईंटा भी नहीं देखा था लालू राज के पहले गांव-गांव में सौलीकरण और जो बिहार कह रहे हैं की आज चौदह साल में आज के रोड़ों है बिहार की रोडो की जो, जो चर्चा होती है ज्यादा से ज्यादा रोड है भारत सरकार का मैंने जगह दिया भारत सरकार का रोड है हमारा जो रोड है उस रोड को हम बना के दिखा रहे हैं जी लालू जी आपसे चर्चा जारी रहेगी आपने एक बार ये कहा था कि पटना की सड़कों को हिमालिनिनी के गाल जैसा बना देंगे खैर उस पर लौटते हैं थोड़ी देर में फिलहाल चलते हैं मेरठ जहाँ आई की तैयारी में लगे बल्कि आई का इम्तान देकर ही आज लौटे हैं प्रवीण कुमार जी प्रवीण जी अपना सवाल पूछे लालू जी हम दिल्ली ऐसी आपके समर्थक बोल रहे हैं मेरा सवाल है कि आपने कांग्रेस विरोध से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और आपातकाल के दौरान आप जेल भी गए थे आप परिवारवाद और भाई भतीजावाद के भी मुखर विरोधी रहे हैं लेकिन अब आप कांग्रेस के साथ हैं और आपके ससुराल के लोग राजनीति में छाते जा रहे हैं खासकर बिहार की राजनीति में क्या आप इसे जायज ठहराते हैं देखो बात यह है की कांग्रेस का विरोध ही नहीं हमने बुनियादी परिवर्तन के सवाल आरोप जुझारू आंदोलन खड़ा करने का काम किया था मैं जो छात्र नेता जब था आपको याद होगा लोकनायक प्रकाश तरण जी को लोकनायक को उपाधि से विभूषित किया था और कांग्रेस पार्टी के नीतियों के खिलाफ इमरजेंसी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने का काम किया था लेकिन उससे हालत बद से बदतर और ये हो गया कि आज भाजपा जो भाजपा कम्युनल और फासिस्ट ताकतों का शासन हो गया इस देश में देश के अंदर देश का सारा कल कारखाना बेचा जा रहा औने पौने भाव में वही नहीं सीमा सुरक्षित नहीं है देश में मंदिर मस्जिद सुरक्षित नहीं है पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है दिल्ली में हमारी जो बेटियां हैं महिलाएं हैं उनका प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं आप जानते होंगे हाल ही में वहां एक स्कूल से चार लड़कियां संदिग्ध अवस्था में लपता है हम जब दिल्ली गए थे लालू यादव के सामने लालू यादव के सामने एक निशाना है कि सांप्रदायिक ताकतों को दर करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस ने गलती किया जनता ने उस समय जनता ने दंडित किया कांग्रेस पार्टी को तो सेकुलर ताकतों को और कांग्रेस पार्टी को इसीलिए हमारे साथ मां के साथ समझाऊंगा ला, लालू ला जी इनका एक सवाल ये था कि आप परिवारवाद को परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये आरोप लगातार आप पर लगते हैं आप क्या कहना चाहेंगे कहा किस बात का परिवारवाद है कहा किस बात का परिवारवाद है बताइए जो या आप क्वेश्चन पूछे जा रहे है की हमारे ससुराज के लोगों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है कोई आदमी अपना सलाह को घर से निकाल देगा क्या अगर साला जाता मेहनत करता राजनीति करता है किसी की बेटी हो या कोई भी हो तो ये देश में कौन ऐसे लोग है लालू यादव है किसका बेटा अभी आप देखेंगे जितने भी पार्टी के लोगों का टिकट मिला होगा सबके बेटा बेटी को टिकट मिला है हर पार्टी में वो लगाते हमने तो ना अपने बेटा हमारा बेटा छोटा है हमारी बेटी दो डॉक्टर है हमारी बेटियां पांच और पढ़ रही है लेकिन अब साला हो रिश्तेदार हो अगर ये राजनीति में आता है तो उसको कोई इसमें अनहोनी कौन सी बात हो गई जी कोरोना तो जी लालू जी आपसे चर्चा जारी रहेगी काफी श्रोता हमारे आपसे सवाल पूछने के लिए उत्सुक हैं आपकी बात बीबीसी के साथ ये कार्यक्रम आप बीबीसी लंदन से हिंदी सेवा की तीसरी सभा में सुन रहे हैं आज हमारे पटना स्टूडियो से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सवाल जवाब का सिलसिला फिर जारी करते हैं और अब चलते हैं बिहार में मुजफ्फरपुर जहाँ से बिहू रंजन टेलीफोन लाइन पर जी बिहू रंजन जी अपना सवाल पूछे काटी और बड़ौनी को तो नहीं संभाल पा रहे हैं कि नए पावर स्टेशन लगाने की बात हो रही है लालू जी के द्वारा लालू जी के एक अन्य में तो 16 ना बिजली रहती है लेकिन शेष बिहार में एक ना बिजली के लिए समझना पड़ता है क्यों कारण जो भी हो आप पिछले चौदह सालों में इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके तो आगे आप, तो आगे आप, आप, आप क्या आगे अब आपसे क्या असर करे आगे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो कांटी हो बरौनी हो जो भी थर्मल है ये जर्जर जर है ये सारा भट्ठा बैठा हुआ है लालू यादव के पहले जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट हुआ झारखंड राज्य में हुआ हम बिजली खरीदते हैं और बिजली खरीद के जनता को देते हैं पटना में और मुजफ्फरपुर में खास करके पटना में 250 मेगावाट बिजली कंज्यूम होता है आपके मुजफ्फरपुर में अलग होता है तो जितना कंज्यूम होता है जब वसूली करने जाता हमारा इंजीनियर तलाठी का मार और पिटाई होती है तो अगर मन में थे रहेगा मन में चोरी रहेगी मन में बेमानी रहेगा समय पर पैसा आदमी नहीं देगा और फिर हमारे साथ जो सिस्टम था जो कमियां थी याद होगा आपको कि फतुहा और गंगा में हम लोगों ने टावर से पहले पार कराया था टावर गिर के ध्वस्त हो गया आप सुने होंगे अभी का प्रोग्राम तो उनतीस करोड़ के लागत से केबुल महात्मा सेतु से नॉर्थ बिहार के चौबीस सालों में विकास हुआ के है आप सु, सुन तो सुन तो लीजिए ये बात जानी चाहिए जनमानस में तो 29 करोड़ का अलग से ताकि हम बिजली 50 मेगावाट से बेसी बिजली हम नॉर्थ बिहार को अगर बिजली हमको नॉर्थ में भेजना है इंक्लूडिंग मुजफ्फरपुर है छपरा है सीवान है गोपालगंज मधुबनी है दरभंगा है सहरसा है है अब इन इलाकों में हम बहुत जल्दी काम शुरू करने जा रहे हैं और आपने पैसा दे करके हमने इस काम को 350 करोड़ रुपया हमने पावर ग्रिड को दिया है ताकि सब जगह पावर ग्रिड का जब तक जाल नहीं बिछेगा नेटिंग नहीं होगा तब तक हम बिजली कैसे पहुंचाएंगे जी लालू जी आपने विकास, विकास का की, का की, आपने की, की बात की आपने बिजली की बात की लालू जी आपने विकास की बात की बिजली की दे दे बात की लेकिन एक और आरोप आरो, क्या है बल्कि बात स्पष्ट आ रही है कि जो अधिकारी आपके राज्य में आपकी बात नहीं मानता उसे पद से हटा दिया जाता है बिहार के पुलिस महानिदेशक का मामला अभी अभी सामने आया है उस बारे में क्या कहेंगे मैं जानता था इसलिए मैंने आपको बताना ओझा श्री डीपी ओझा के विषय में आप जान लीजिए कौन लोग उनके साथ हैं भाजपा के लोग साथ हैं और लोग साथ हैं मिस्टर डीपी ओझा को लालू जादव अब ये बोल रहे हैं कि लालू जादव साहबुद्दीन का कठपुतली बन गया कितने ओझा आए और कितने ओझा गए ये डेरोगेटरी बात जो बोल रहे हैं आज के दिन में वो सरकारी कर्मचारी हैं सर सिविल सर्वेंट हैं डीपी ओझा पर पशुपालन घोटाला का जानकारी रहते हुए मामले को दबाने का सीबीआई ने भेजा सीबीआई ने बिहार सरकार को भेजा है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए और रांची के हाल हाल कोर्ट में एक द्विवेदी ने बयान दिया है कि इस काम की जानकारी ओझा को दी गई थी मैंने लिख करके दिया था जो द्विवेदी ने कहा है ये सारा मैं प्रकाशित कराने जा रहा हूं अगर ये सच उगलवाना चाहते हैं और नकली ये बन रहे हैं जिस थाली में खाते है उसी में छेद लेकिन हैं। लालू जी तो पी ओझा का कहना आ, है कि आ, आपकी पार्टी पा, पा, पा, के सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट उन्होंने जैसे ही दी उन्हें पद से हटा दिया गया आपको प, पहले मेरी बात सुन लीजिए तो चार्जशीट का जवाब ये नहीं दे रहे आनाकानी चाहते थे की रिटायर्ड हो जाए तब हम इसका जवाब दें नंबर वन वो भीतर की बात है शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी चार महीना पहले हुई मुकदमा इन्होंने नहीं किया मुकदमा मेरे शासन में पूर्व डीजी ने किया था और ये मामला सीआईडी में भी था प्रतापपुर कांड हुआ था जिसमें पांच माइनॉरिटी के लोगों को निकाल के लॉकअप से पुलिस ने हाथ लालू जी यह कह आप कह रहे हैं कि वो अपनी अपनी नौकरी के अनुसार आचरण नहीं कर रहे थे श्रोताओं की लाइन बढ़ रही है बिल्कुल, बिल्कुल एक जी, जी। सिविल सर्वेंट को खैनार बनना चाहते हैं जैसे ये खैनार बनना चाहते चुके जाने वाले हैं जी आपका जवाब जी लालू जी, जी, जी, जी आपका जवाब हो गया दिन के मामले में जो कानून कहेगा वो होगा जी लालू जी आपका जवाब हो, हो गया आइए आइए तो चलते हैं सल है। का केस बनता जी लालू जी आइए चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल जहां से फिजिक्स के लेक्चरर डॉ. योगेंद्र नाथ तिवारी अब टेलीफोन लाइन आरोप है जी डॉक्टर साहब अपना सवाल पूछे लालू भाई आप पर हमें नाज है बिहार में आपकी सरकार चौदह सालों ऐसी है बिहार ऐसी केंद्र में दर्जनों मंत्री है बिहार में शिक्षा और सड़क की जो दशा है उसे आपसे बेची कौन जानता है बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा आईआईटी नहीं है लेकिन आपके आपके सेवन सिस्टर स्टेट्स में छह सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक आईआईटी है क्या आप, सब, आप सभी केंद्रीय मंत्रियों ते अपने राजनैतिक मतभेद बुलाकर बिहार को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी दिलवाने का प्रयास करेंगे जी जी। लालू भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ राज बंटवारा के बाद अभी मैंने दो सैनिक स्कूल खोला है एक नालंदा में और एक गोपालगंज में आईआईटी के मामले में मुरली मनोहर जोशी जी पर काफी मुख्यमंत्री ने हम लोगों ने दबाव डाला और वो नहीं दे पाए और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप नो ऑब्जेक्शन दे दीजिए जो पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज है तो हम इसको बना देते हैं और बिहार सरकार ने लिख करके दे दिया कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं है आप इसको ले लीजिए और इस बार जब हमने पूछा कि भाई क्लियर क्यों नहीं आपने किया तो चूंकि बाबरी मस्जिद में चार सीटेड हो गए थे डिजाइनेशन के बाद थी मैं समझता हूं कि अभी दिल्ली जाकर और ये जो सीपी ठाकुर जिस राज में आप है वहां के इंचार्ज हैं जब हेल्थ मिनिस्टर थे लालू यादव को काउंटर करने के लिए बिहार से कम से कम बारह तेरह मंत्री है और बारह तेरह मंत्रियों का ध्यान नहीं जाता केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए पटना यूनिवर्सिटी को जहां का मैं छात्र था यूनिवर्सिटी के के जहां जहां आप आप लालू जी अध्यक्ष भी थे अध्यक्ष जी जनरल सेक्रेटरी भी थे लेकिन हम लोग लगातार भारत सरकार पर दबाव डाला लेकिन बिहार के साथ मैंने आपको कहा कि विद दी कंपेरिजन ऑफ दी अदर स्टेट और बिहार का लोग बिहार का चुंगली करने जाता है मंत्री हो या एमपी हो परस्पर विरोधी लोग लालू जी आपके लुटे आपके, आपके राज्य के छात्रा आपके राज्य के से एक छात्रा दरभंगा ऐसी सवाल आपसे पूछना चाह रही है मीना कुमारी जी मीना अपना सवाल पूछिए जी मेरा सवाल यह है कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा से अंग्रेजी विषय को आपके द्वारा वैल्यू लेस कर देने से न तो छात्र इस विषय पर ध्यान देते और न ही समय आरोप वेतन न पाने वाले शिक्षक कॉलेज में टीचर अंग्रेजी में पढ़ाते है जिससे हम लोगो को विषय वस्तु समझ नहीं आती वहीं पर कॉन्भेंट ऐसी आए छात्रों का अंग्रेजी मजबूत होने से वे विषय वस्तु जल्दी तथा अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं अंग्रेजी लालू आपने होने आ, सरकारी स्कूलों में दसवीं से अंग्रेजी हटा हम लोग अच्छी कॉम्पिटिशन जैसे एनडीए कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तथा कॉन्वेंट में पढ़े छात्रबाजी मार जाते हैं हम लोगो को इंटर में अंग्रेजी को ए बी सीखना पड़ता है जो कंपटीशन हम लोगो को फर्स्ट चांस में निकाल लेना चाहिए वो चांस वो चार चांस में कम्प्लीट हो। जी मीना आपका तो, सवाल हो गया लालू जी क्या का बेटी मीना देखो बात यह है कि देखो ये बिहार और बिहार में तुम जानती हो कि अंग्रेजी की अनिवार्यता आज देश और दुनिया में है लेकिन बिहार में समाजवादियों का एक बहुत बड़ा तबका है की अंग्रेजी हटाओ अंग्रेजी हटाओ तो अंग्रेजी और हिंदी लाओ अंग्रेजी लाओ इस सवाल को लेकर के काफी यहाँ क्रिटिसज असेंबली से और बाहर और भीतर होता तुम्हारी कठिनाई को मैं महसूस करता हूँ कि जो बड़े लोग हैं और जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे और बच्चियाँ और जिनके माता पिता अंग्रेजी जानते हैं गोल गोल वो शुरू से तो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं लेकिन जो हमारा कचरा बच्चा है गाँव का है मजदूर का बेटा है क्लर्क का बेटा है या चपरासी का बेटा और बेटी है वो पिछड़ जाता है जैसे हम भी पिछड़ते गए हमको भी जानकारी जितने अंग्रेजी की होनी चाहिए हमको भी जानकारी नहीं मिली हम लोग आठवां से अंग्रेजी एबीसीडी पढ़ना शुरू किया था तो हम चाहते हैं कि एगरूकता हो और हर आदमी रिक्शा चलाने वाला का बेटा बेटी भी चाहता कि अंग्रेजी हम समझे चुके लोग समझते हैं कि एक सम्मान की बात है तो तुम्हारी जो कठिनाई है इसको हम देखे हैं जी लालू जी अब हम एक दूसरे सवाल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे की पटना कोर्ट ने को लगातार कई बार आपकी सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की, की हैं अफसरों और मंत्रियों की अदालत में भारी फजीहत हो रही है कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से तो ये स्थिति आखिर क्या बयान करती लालू जी संक्षिप्त जवाब आपका मैं कोर्ट के ऊपर कोई टीका टिप्पणी में करना नहीं चाहता आज तक जितना भी हुआ अखबार में देखते हैं सब ऑब्जर्वेशन है अब जज साहब लोगों को और कोर्ट के ऊपर कुछ बोलना लालू यादव जैसे व्यक्ति के लिए ये भी नहीं देता क्योंकि हमारे लिए कानून अलग है और कुछ लोगों के लिए कानून अलग है इसलिए कोर्ट का जितना आदर हम करते नेपाल का के जितना कदर हम करते हमारी सरकार करते और न्यायालयों को जितना जैसे अभी जो लोअर जुडिशियरी है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इनको तलब और धनखा सारी सुविधा देने के लिए बिहार अव्वल दर्जा में हम लोगों ने देने का काम किया है तो इनका ऑब्जर्वेशन है आदेश नहीं पारित किया जी तो लालू जी लेते हैं अगले श्रोता को रांची से सरकारी कर्मचारी सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा आप टेलीफोन लाइन पर हैं जी सुरेन्द्र जी अपना सवाल पूछिए सर जिस राज्य में आपके जिस पुरूषार्थ और दबंग नेता हो उस राज्य का निवासी होने के नाते अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ लेकिन आपके शासनकाल में बिहार को बात कर पहले झारखंड अलग कर रही है उससे बिहारी और गरीब हो गए बिहार के गांवों में जहां पहले बिजली होती थी वहां भी खम्भे भी दिखाई नहीं देते हैं और बिहार में बिहार में आम सड़कों का तो हाल क्या बोलें, नेशनल हाईवे का भी बुरा हाल है आपकी राजधानी के नजदीक फतुहा बच्चा को मैं अभी पिछले महीना गया था बख्तियारपुर से फतुहा जाने में एक घंटा लगे जी लालू जी आप तो बिजली का जवाब तो दे चुके हैं सड़कों के बारे में संक्षिप्त विषय में मैं जवाब दे रहा था कि जो बता रहे हैं वो हमारे दोस्त रांची से तो रांची के जो बख्तियारपुर का स्वीकार मैं करता हूं अब पूरे एनएच का जितना रोड है भारत सरकार का पूरा का पूरा रोड नेशनल हाईवे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनुमंडल को जोड़ने वाला छोड़ करके और हमको पैसा जितना प्रोजेक्ट यहां से गया खंडूरी जी ने नहीं दिया और खंडूरी जी दिया ही नहीं ये जब पैसा देते हैं तो बोलते हैं कि पांच किलोमीटर यहां इस बार बना लीजिए छ किलोमीटर वहां बना दीजिए मैंने ये कहा कि ये रोड आपका है और इस रोड को आप बनाइए ए टू जेड बनाइए अपने एजेंसी से बनाइए हमारी बात को छोड़िए नहीं बनाइएगा तो जगह जगह हमने बोर्ड लगवा दिया है कि भारत सरकार का रोड है लालू का बदनामी रोड भारत सरकार का आप पैसा नहीं देंगे तो काफी दिल्ली में खरबली मच्छी है जी, लालू जी जी लालू तो अगले श्रोता को ले लेते हैं सऊदी अरब अमीरात ऐसी खाड़ी के देश सोहेल और रहमान आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी सोहेल साहब अपना सवाल पूछे लालू जी आज बिहार का नाम देश और विदेश में इतना खराब हो गया है कि हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में बहुत शर्म महसूस करते हैं हमारे यहाँ के लोग दूसरे दूसरे स्टेट में काम करते हैं मेहनत करते हैं उन्हें पिटाई होती है आखिर हमारा स्टेट कब इतना तरक्की करेगा वो लोग हमारे यहाँ के काम करें और हम गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। जी लालू जी बाहर के लोग कब बिहार में आके काम करेंगे देखिये तो बिहार के लोग बिहार के बिहार के अंदर बाहर के लोग भी काम करते हैं बैंकों में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, टीएनटी में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते झारखण्ड से और बाहर के उड़ीसा से आकर के बिहार के खेत और खलिहानों में काम करते हमारा बिहारी मैंने कहा कि बिहारी लोग पूरे देश और दुनिया में हमारे फैले हुए हैं और बिहार के बिहार का एक आदमी भूख का मौत का शिकार नहीं होता तो हमारी डेंसिटी ज्यादा है हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है हम हुनर जानते हैं हम काम को छोड़ते बताइए आजकल की राजनीति की चर्चा करें तो आप इन राज्यों में प्रचार करने गए थे जहाँ के परिणाम सामने आए और आपने सबसे ज्यादा प्रचार छत्तीसगढ़ में किया था अजीत जोगी के लिए अब जो बातें सामने आ रही है उनके बारे में क्या कहेंगे आप मुझे यही कहना है कि अब दारू पीना पैसा मांगना और विजुअल दिखाया गया जो जुदेव का या जिसका भी इसका कोई मतलब नहीं रहा अब ये पूरे जो हमारी जो ये दलित का बेटा है वहां का जो अजीत जोगी जितना फ्यूडल एलिमेंट था सारे लोग थे गंगा होकर के और फिर ये जो सेकुलर फोर्सेस है सेक्युलर पार्टियां हैं ये तमाम जगह वोटों का स्प्लिट हुआ और गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग साजिश के तहत रोड बिजली पानी बकवास लालू जी सेक्यूलर हो स्प्लिट कहां हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई थी इन राज्यों में नहीं नहीं मैं बता रहा हूं ना जब बीएसपी सब जगह खड़ी थी एनसीपी सब जगह वहां खड़ी थी और इंडिपेंडेंट लोग खड़े थे बहुत सारे लोग खड़े थे स्प्लिट हुआ तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी लोग हमारी रणनीति है कि तमाम कांग्रेस पार्टी को भी हमने सुझाव दिया कि जिस तरह से भाजपा एक सशक्त मोर्चा कमनल का बना के रखा है उसी तरह से ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस पार्टी है तमाम सेक्युलर पार्टियों का गुलबंदी होनी चाहिए सीटों का एडजस्टमेंट होना चाहिए ज्वाइंट कंपेन होना चाहिए और देश के सामने देश के मतदाताओं के सामने जो भाजपा सरकार के जो मिस डीड हैं करप्शन से ऑल फ्रंट पर फेल जो ये सरकार रही है सीमा सुरक्षा करने में फेल रही है ये फांसी सरकमनल सरकार है दंगा फसाद करा रही है और ये कट्टर पर का नारा दे रही है ऐसे लोगों के खिलाफ लालू जी कार्यक्रम का, का समय समाप्त हो रहा है लालू जी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और आपने हमारी श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए आपका धन्यवाद करते हैं इसके लिए मणिकांत जी आप कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे बोलने का मौका कम मिला इसके लिए आपका भी धन्यवाद करते हैं दबाये रहे हम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू भाई जी तो आपकी बात बीबीसी के साथ में इस रविवार इतना ही अपने श्रोताओं को बता दें कि बीबीसी पर यह कार्यक्रम पूरा एक सप्ताह उपलब्ध रहेगा आप जब चाहें इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं